गीता तत्व चिंतन देहों का स्वरूप गतासून अगतासून शब्दों की व्याख्या यहाँ पर ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं गतासून का अर्थ है जिनमें से असु यानी प्राण गत हो गए अर्थात मृत व्यक्ति और अगतासून का अर्थ है जिसमें प्राण अगत रहे यानी जीवित व्यक्ति इस प्रकार भगवान मानो यह कहते हैं कि पंडित जन मृत या जीवित व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते मृत के लिए ज्ञानी जन इसलिए नहीं रोते कि मृत्यु ही संसार का नियति है जब सबको एक दिन मृत्यु के कराल गाल में समाना ही है तो अपरिहार्य के लिए क्यों रोए और जीवित की वे अनुसोचना इसलिए नहीं करते कि वे जानते हैं सारे प्राणी अपने अपने स्वभाव से परिचालित हो रहे हैं वे जानते हैं कि सदृश चेष्टते स्वश् प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रह किम करीश्य सभी प्राणी अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा जब ऐसी बात है तब विवेकी को मृत या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए एक दूसरी दृष्टि से विचार करें तो गतासून को शरीर का तथा अगतासून को आत्मा का बोधक शब्द माना जा सकता है गतासून का एक अर्थ यह किया जा सकता है जिसमें वे प्राणों का आना जाना बना हो जिसमें से प्राण गत होते हैं उसमें आगत भी होते हैं शरीर ही प्राणों की हलचल मालूम होती है अतः गतासून का लक्षणार्थ शरीर किया जा सकता है इसी प्रकार अगतासून वह है जिसमें प्राणों की कभी कोई पहुँच नहीं प्राणों की हलचल नहीं आत्मा में प्राणों की कोई क्रिया नहीं अतव अगत सून का अर्थ लक्षणा के द्वारा आत्मा पकड़ा जा सकता है और पंडित उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि आत्मविषयक हो पंडित कौन है श्री शंकराचार्य इस पंडित शब्द पर भाष्य करते हुए कहते हैं पंडा आत्मविषया बुद्धि ही याम ते आत्मविषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि में हो वे पंडित है इस तरह इस श्लोक के उत्तरार्थ का अर्थ हो हु। यह हुआ कि जो आत्मति रखने वाले ज्ञानी जन है वे न तो शरीर के लिए शोक करते हैं और न आत्मा के लिए शरीर के लिए शोक करना इसलिए अनुचित है कि वह एक न एक दिन तो नष्ट होगा ही और आत्मा के लिए शोक इसलिए नहीं किया जा सकता कि वह कभी मरता ही नहीं अर्जुन तू बातें तो ज्ञानी की कर रहा है पर तेरे आचरण अज्ञानी कैसे हैं अर्जुन ने भगवान की बातों पर विचार किया उसने सोचा कि भगवान ने भिष् पितामह और द्रोणाचार्य को जो शोक नहीं करने योग्य बताया सो तो ठीक है पर मैं मात्र इन्हीं दोनों के लिए तो शोक नहीं कर रहा हूँ मेरा हृदय तो इन सभी राजाओं के लिए भी रो रहा है तो क्या ये राजागढ़ भी अस्वच्छ हैं भगवान कहते हैं हाँ कैसे न तेवाहम जातुनासम न नम ने जनाधिपाह न चैव न भविष्या सर्वे वयमतः परम मैं किसी काल में नहीं था ऐसा नहीं है तू कभी नहीं था ऐसा भी नहीं है ये राजा लोग कभी नहीं थे ऐसा भी नहीं और इसके बाद भी हम सब न होंगे ऐसा भी नहीं है अर्थात हम पहले भी थे इस समय हैं और आगे भी होंगे जीव की नित्यता श्री भगवान यहाँ पर कारण उपस्थित करते हैं कि राजा शोक करने योग्य क्यों नहीं हैं गीता का उपदेश स्वरूप के ज्ञान से प्रारंभ होता है क्योंकि एकमात्र आत्मा का ज्ञान ही अज्ञान भ्रम से उत्पन्न शोक को दूर कर सकता है भगवान इस श्लोक में जीव को नित्यता प्रदर्शित करते हैं ईश्वर तो नित्य है ही और जीव भी ईश्वर स्वरूप होने के कारण नित्य है देव की यह ईश्वर स्वरूपता अभी शरीरादि घेरे के कारण अप्रकट है पर जिस समय साधक शरीर और मन द्वारा लादी गई परिच्छिनता को भेद ऊपर उठता है तो देखता है कि वह तो स्वरूप आत्मा ही है अतः इस परिच्छिनता को दूर करना है जो देहाभिमानदि से उत्पन्न होती है इस परिच्छिता को दूर करो तो देखोगे जैसे तुम अभी वर्तमान में अस्तित्वमान हो उसी प्रकार पहले भी इस जीवन को प्राप्त करने से पूर्व भी अस्तित्व में थे और भविष्य में भी इस देह के नष्ट हो जाने के उपरांत भी अस्तित्व में रहोगे मैं जैसे वर्तमान में दिखाई देता हूँ वैसे ही अतीत में भी था और भविष्य में भी रहूँगा ये राजागण जैसे अभी हैं वैसे ही पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे नित्यता का लक्षण है जो तीनों कालों में रहे अपना अर्जुन अपना अर्जुन का और राजाओं का अस्तित्व तीनों कालों में बताकर शिव भगवान जीव की नित्यता घोषित कर रहे हैं और इस प्रकार राजाओं के भी असोच्य होने का कारण प्रस्तुत कर रहे हैं